फिर उसे याद आया कि ये मेघा तो हार्डवेयर स्टोर में सेल्स वूमेन का काम करती थी लेकिन इसकी डेड बॉडी पर से जो कपड़े मिले हैं वो तो सारे के सारे ब्रांडेड थे ऊपर से उसके जूते घड़ी सब काफी महंगा सामान था समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके पास ये सब सामान खरीदने के लिए पैसा आया कहा से हस अपना सिर हिलाते हुए कहा हम लोगों के दिमाग में भी ये चीज आई थी तो हमने चुपके से मेघा के फोन में से उसकी कॉलिंग हिस्ट्री निकाल लिया उसके बाद एक नंबर से काफी ज्यादा बार बात हुई थी हमने जब उस नंबर पर ट्राई किया तो पता चला कि वो नंबर मेघा के बॉयफ्रेंड का था वो यहीं इधर जयपुर में ही रहता है उसका हार्डवेयर का स्टोर है हमने लोकल पुलिस से बात कर लिया है वो लोग उसे हमसे मिलाने के लिए आज दोपहर में आएंगे अनुष्का ने फिर बीच में ही बोलते हुए कहा लेकिन इस होल सेलर ने बताया है की उसका मेघा के साथ ब्रेकअप हुए छ महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया और उसने ये भी कहा है कि ब्रेकअप के टाइम उसने मेघा को काफी पैसे भी दिए थे ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो सके उसने फिर अपना सिरे हुए कहा और हाँ हम लोगों को पहले उसके ऊपर शक भी हुआ था लेकिन रियलिटी ये है कि वो मर्डर वाली रात यहाँ था ही नहीं वो किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था उसके पास एक गवाह भी है जो ये बात साबित कर रहा है अच्छा तो अगर वाकई में इस लड़की की मौत ग्यारह किल्स नॉवल से रिलेटेड है तो फिर हमें इस बिजनेस में लड़के की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है फिर चाहे उसके पास कोई गवाह हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है नैना ने कहा वैसे भी जब उसका ब्रेकअप हुए छ महीने से ज्यादा टाइम हो चुका था तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस लड़के का कोई कनेक्शन होगा हमें उसके ऊपर अपना टाइम खराब करने के बजाय ये पता लगाना चाहिए की मौत के ठीक पहले मेघा किस किस ऐसी मिली थी और सबसे बड़ी बात किसी भी मर्डर के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होता है हमें वो मकसद भी ढूंढना होगा बिना मकसद पता लगाए हम कतल के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाएंगे बिना मकसद पता लगाए हम कतल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पायेंगे विक्रांत कुछ पल तक सोचता रहा फिर उसने कहा तो बाकी के विक्टिम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कोई लीड नैनों ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा हम लोगों के सामने सारी मुसीबत आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटेंशनली हमें रोकने की कोशिश कर रहा है टूटे हुए कैमरे कोई भी डिटेल प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं की गई है कोई विटनेस नहीं है हम लोग बस किस्मत के भरोसे काम कर रहे हैं बस हमारे पास एक ही मेन पॉइंट है 11 किल्स हमें ये पता है कि 11 किल्स का इस केस से कनेक्शन है अब देखते हैं नॉवल की स्टोरी फॉलो करते हुए हमें कितनी सक्सेस मिलती है अनुष्का ने फिर बताया और हाँ अब तो ये भी कन्फर्म हो गया है कि कातिल एग्जैक्टली exactly नावल की स्टोरी के अकॉर्डिंग इन लोगों का खून नहीं कर रहा है नॉवल में तो सभी विक्टिम मेल थे और सभी की उम्र भी लगभग बराबर थी और हाँ वो सब एक ही स्कूल में पढ़े थे फिर उसने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन इस केस में तो इन चारों विक्टिम्स का एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है ना तो जेंडर सेम है ना एज सेम है ना पेशा परिवार फाइनेंशियल कंडीशन सब अलग है इन लोगों के बीच शायद ही कोई चीज कॉमन है ये तो है विक्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा कॉलेज रैगिंग या किसी को परेशान करने से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है फिर ने कहा सही बात बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि इस केस का कॉलेज कैंपस से भी कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन अनुष्का ने कहा लेकिन विक्टिम के बीच कोई मैच नहीं होने के बाद भी बाकी की चीजें तो नोवेल की स्टोरी से मिल ही रही हैं। मतलब विक्टिम को मारने का तरीका उसे मारने का क्रम क्राइम लोकेशन और किलर लगभग हर विक्टिम की डेड बॉडी को ऐसे छोड़ रहा है ताकि बाहर सबको ये सुसाइड केस समझ में आए ये सब चीज नॉवल की स्टोरी से मैच भी कर रही है ओ विक्रांत कुछ सोचते हुए अपना सिर हिला दिया अनुष्का कुछ देर तक शांत रही वो बाकी लोगों को इस बारे में सोचने का टाइम देना चाहती थी कुछ देर तक शांत रहने के बाद अनुष्का ने कहा मैंने केशव पंडित की किल्स पूरा पढ़ लिया है और किताब पूरी पढ़ने के बाद मैं हर क्राइम सीन पर भी गई थी देखिये अगर केस को साइकोलॉजिकल व्यू से देखें तो मुझे नहीं लगता कि कतिल ऐसे ही रैंडम लोगों को मार रहा है तो ये सुनकर विक्रांत थोड़ा अचंबित हो उठा अनुष्का की बात सुनकर नैना भी थोड़ा शॉक्ड रहेगी वो पहली बार अनुष्का के साथ काम कर रही थी और इस सिचुएशन में उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद नैना बड़े ध्यान से उसकी बातें सुने जा रही थी फिर अनुष्का ने कहा और जब मैंने नावल पढ़ी थी तो उसमें जो कतिल था वो काफी एक्सपीरियंस्ड था उसे जल्दी कोई पकड़ नहीं सकता था अब जो रियल मर्डर है वो भले ही नावल वाले मर्डर से कम चालाक हो लेकिन फिर भी वो खुद को नावल वाले कात की तरह ही चालाक समझता था उसने फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा तो हो सकता है कि कतिल खुद को किताब के कतिल की तरह समझते हुए स्टोरी को रियलिटी में लाने की कोशिश करने लगा हो वो खुद को बुक के करेक्टर की तरह ट्रीट करते हुए इन लोगों को मारने का प्लान बना रहा है मुझे तो ये भी लग रहा है कि कतिल किसी साइकोलॉजिकल बीमारी से भी जूझ रहा है ओ अब मैं समझ गया विक्रांत ने हमला सिर हिलाते हुए बेहद उत्सुकतापूर्वक कहा इसका मतलब ये है कि जो कतिल है उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है इसे किसी ने बुरी तरह से परेशान किया है जैसे बुक में उस कातिल की बस्ती के साथ हुआ था जिससे आहत होकर उसने लोगों को मारना शुरू किया कुछ इसी तरह से इसके साथ भी हुआ होगा मतलब हो सकता है कि जिन जिन लोगों का उसने मर्डर किया है उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से इसको परेशान किया होगा नैना ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है कि जिस इंसान को परेशान किया गया है वो खुद कातिल ना हो बल्कि उसका कोई रिलेटिव हो जैसा बुक में हुआ हो सकता है कि असली कातिल भी नॉवल वाले कातिल की तरह विक्टिम से बदला ले रहा है विक्रांत ने फिर ध्यान से उस बीम को देखना शुरू किया जहां पर विक्टिम की डेड बॉडी लटकती अगर सच में मर्डर किसी न किसी मोटिव के लिए किया गया है तो फिर इसे हैंडल करना उतना मुश्किल नहीं होगा अनुष्का ने फिर मुस्कुराते हुए कहा हाँ अब हमें हर विक्टिम की डिटेल जाँच करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए की इन लोगों में कॉमन क्या है इससे हमें कातिल तक पहुँचने में काफी मदद मिलेगी विक्रांत ने फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा अगर ऐसा है तो अभी चलो हम लोग तुरंत पुलिस स्टेशन वापस चलते हैं और सबसे पहले लोकल पुलिस को इस पर काम करने के लिए बोल देते हैं वो लोग अपने हिसाब से इसे मैनेज कर लेंगे लेकिन नना थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी वो तो रहने ही देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ की कि पुलिस कितनी एक्टिव है हम लोगों ने देख ही लिया है <laughs> विक्रांत ने फिर जोर से हंसते हुए कहा लग रहा है तो अभी स्पेशल की पुलिस वालों से उनका बेस्ट काम करवाए फिर उसने नैना को समझाते हुए कहा तुम चिंता मत करो मैं लोगों पर प्रेशर डालने में माहिर हूँ मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ की आज के दिन के भीतर ही तुम्हारे टेबल पर इन चारों की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर विक्रांत ने नैना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा अभी चलो यहाँ से ठंड बहुत ज्यादा है इसके बाद ये चारों लोग एक साथ बिल्डिंग के बाहर आ गए फिर जब ये लोग बाहर गेट के पास पहुँचे तभी विक्रांत को कुछ याद आया उसने फिर नैना की तरफ देखते हुए सवाल किया अच्छा हाँ तुमने मुझे बताया नहीं की तुम लोग ऊपर क्यों जा रहे थे अरे कुछ नहीं नैना अपना होट चबाते हुए थोड़े संदेह भरे लफ्जों में कहा पता नहीं क्यूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है की मैं पहले भी इस जगह पर आ चुकी हूँ आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं क्या हर्ष ने थोड़ा उत्सुक होते हुए नैना से सवाल किया। नहीं मैं तो कभी नहीं आई बस मुझे ये जगह थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, एक मिनट मुझे याद आ गया विक्रांत ने ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहा मुझे भी ऐसा फील हो रहा है की मैं इस बिल्डिंग में शायद पहले भी आ चुका हूँ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है नैना तुम्हें वो मुंबई में जो एक मील वाला केस हुआ था वो याद है अरे वो जो हम लोग गए थे वहां वहाँ भूत वाली कॉलोनी में शायद नैरा कन्फ्यूजन में ही अपना सिर हिला दिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी